स्थिति प्रकरण सर्ग की सर्वशक्तिता श्री के मोह का विस्तार उनके बोध के लिए श्री वशिष्ठ जी के विचार आदि का वर्णन श्री रामचंद्र जी ने कहा भगवान आपके खतना अनुसार बंधमोक्ष आदि का असंभव रहने पर और एकमात्र पर ब्रह्म के ही विद्यमान रहने पर आधार के बिना ही चित्र रूप इस सृष्टि का आगमन कहा से हुआ हे महात्मन उसे आप कृपापूर्वक मुझसे कहिए श्री वशिष्ठ जी ने कहा हे राजकुमार ब्रह्म तत्व का ही यह विवर्त है वह ब्रह्म सर्वशक्ति है कार्य से ही ब्रह्म में सर्वशक्ति का अनुमान होता है ब्रह्म में सत्व असत्व द्वित्व एकत्व, अनेकत्व आद्यत्व और अंतत्व सब कुछ है किंतु वे उससे अतिरिक्त नहीं है जैसे समुद्र का जल प्रवाह चंद्रोदय आदि से हुए अपने उल्लास द्वारा विकसित होकर तरंग ही नृत्य से अपने नानाकारता को दिखलाता हुआ प्रकट होता है वैसे ही चिदगन ब्रह्म चित्तोपाधि जीव भाव का तथा उसके चिदाभास रूप से चित्त होने के कारण कर्म वासनामयी मनोमयी सब शक्तियों का एक एक करके संचय करता है और संचितों को फल द्वारा प्रकट करता है उपभोग द्वारा धारण करता है पैदा करता है तिरभाव से विनाश करता है सभी जीवों की सभी चारों ओर की सुदृष्टियों की सभी पदार्थों की ब्रह्म से ही निरंतर उत्पत्ति होती है सागर में तरंगों के समान परमात्मा से सब उत्पन्न होते हैं, उसी में लीन हो जाते हैं और चित होने के कारण निरंतर तन्मय ही रहे तन्मय ही है श्री रामचंद्र जी ने कहा हे भगवान विरुद्ध होने के कारण आपके वाक्यर्थ का समझ समझने में आ, समझ में आना बड़ा कठिन है अब तक अब तक भी मैं आपके वाक्यार्थों को नहीं समझ सका हूँ मन और इंद्रियों की वृत्ति से परे ब्रह्म तत्व शोभा से युक्त यह सृष्टि सृष्टि कहा? यदि पदार्थ ब्रह्म से आई है तो इसे ब्रह्म के सदृश ही होना चाहिए विरुद्ध नहीं होना चाहिए लोक में जो जिससे उत्पन्न होता है वह उसके सदृश ही होता है जैसे दीपक से दीपक पुरुष से पुरुष तथा अन्न से अन्न यदि यह ब्रह्म से अतिरिक्त है तो निष्कलंक परमेश्वर की जो जगद भावपत्ति आपने कही है यह कलंकापत्ति की ही उक्ति कही जाएगी यह सुनकर भगवान श्री वशिष्ठ जी ने कहा है निष्पाप श्री रामचंद्र जी यह ब्रह्म ही है यहाँ पर मल नहीं है सागर में तरंग समूह रूप से जल ही स्फुरित होता है धूली तरंग समूह रूप से स्फुरित नहीं होती हे श्री रामचंद्र जी जैसे अग्नि में एकमात्र उष्णता के सिवा दूसरी कल्पना नहीं है वैसे ही एकमात्र ब्रह्म के सिवा यहाँ पर दूसरी कल्पना है ही नहीं श्री रामचंद्र जी ने कहा हे ब्रह्म ब्रह्म दुख रहित तथा द्वंद रहित है और उससे उत्पन्न हुआ जगत दुःखमय है आपका यह अस्पष्टार्थ वचन मेरी समझ में नहीं आ रहा है वाल्मीकि जी ने कहा हे श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर मुनि श्रेष्ठ श्री वशिष्ठ जी श्री रामचंद्र जी को उपदेश देने के लिए मन से विचार करने लगे कि अभी तक श्री रामचंद्र जी की बुद्धि पूर्ण विकास को प्राप्त नहीं हुई है कुछ निर्मलता को प्राप्त हुई यह परम तत्व में प्राप्त कराई गई कही है जो पुरुष जगत की जड़ता का परित्याग कर चिदेक रसता को देखने में समर्थ है उस धीमान और यानी जिसने ज्ञातव्य तत्व जान लिया है एवं विवेक से जो मोक्ष के उपाय भूत वचनों का पार पा गया है उसकी दृष्टि से किसी वस्तु का कुछ भी विरोध नहीं है क्योंकि विरुद्ध रूप जगत विज्ञान रूप आत्मा में कहीं पर भी नहीं है हम जब तक श्री राम जी को भली भांति उपदेश नहीं देंगे तब तक श्री रामचंद्र होंगे इसीलिए हमें इनको अवश्य उपदेश, उपदेश देना चाहिए यह अर्थ है परंतु जिसकी मत पूर्ण रूप से व्युत्पन्न नहीं हुई उसको यह सब ब्रह्म ही है यह पूर्वोक्त तो उपदेश नहीं भाता क्यूँकी यह अर्ध अर्धव्युत्पन्न पुरुष दृश्यों को उपस्थित करने वाली भोग दृष्टि से सदा ही दृश्यों की भावना करता हुआ तत्व बोध से च्युत हो जाता है तत्व बोध रूप परम दृष्टि को प्राप्त हुए पुरुष को भोगेच्छा उत्पन्न नहीं होती उसी पुरुष के लिए समय पर यह सब ब्रह्म ही है ऐसा परि उपदेश उपयोगी होता है पहले शम दम आदि गुणों से शिष्य को विशुद्ध करे तदनंतर शुद्ध तुम यह सर्वात्मक ब्रह्म हो ऐसा ज्ञान कराए अज्ञ को या अर्ध प्रबुद्ध को सर्वम ब्रह्म ऐसा उपदेश दे उसने उसने उस अज्ञानी को महानरक जालों में डाल दिया जिसकी बुद्धि प्रबुद्ध हो गई है भोगेच्छा क्षीण हो गई है और कामना मिट गई है उस महात्मा में अद्यारूपी मल नहीं है अतएव उसके लिए यह सब ब्रह्म ही है ऐसा उपदेश देना उचित है जो अत्यंत विमूढ़ बुद्धि यानी अतत्वज्ञानी शिष्य की परीक्षा किए बिना उपदेश देता है वह प्रलय पर्यत नरक को प्राप्त होता है ऐसा विचार कर अज्ञान रूपी अंधकार का विनाश करने वाले अतएव भूमि में स्थित सूर्य के सदृश मुनि श्रेष्ठ भगवान श्री वशिष्ठ जी ने श्री रामचंद्र जी से कहा हे निष्पाप श्री रामचंद्र जी ब्रह्म में कलंक है अथवा नहीं यह बात आप स्वयं जान जाएंगे यदि स्वयं न जान सकेंगे तो परिनिष्ठित तो उपदेश के समय यह मैं आपको बतलाऊंगा इस समय नहीं ब्रह्म सर्वशक्ति संपन्न सर्व व्यापक और सर्वगत है प्रत्यगात्मा मई ही हूँ प्रत्यगात्मा मई ही सब हूँ यो जानना चाहिए हे श्री रामचंद्र जी इंद्र को आप देखते हैं जैसे वे माया द्वारा विचित्र क्रियाओं को उत्पन्न करते हुए सत को असत बना देते हैं और असत को सत बना देते हैं वैसे ही यह आत्मा भी अमायामय होता हुआ भी परम इंद्र की तरह मायामय होकर घट को पट बना देता है और पट को घट बना देता है मेरू के सुवर्णमय तट पर नंदन की तरह पत्थर पर, पर लता पैदा कर देता है कल्प वृक्षों पर रत्न की गुच्छों की तरह लता में पत्थरों को पैदा कर देता है आकाश में वन का आरोप कर देता है गंधर्व नगर में उद्यान की तरह गगन में आगे आने आगे होने वाले उस जगत में कल्पना से नगरता को उत्पन्न करता है आकाश को जिसकी छाया रूपी नीलता मानो नष्ट हो गई पृथ्वी तल बना देता है गंधर्व नगर के राजमहल में बहुत सी महिलाओं की तरह भूतल में ही आकाश की स्थापना करता है जैसे पद्मी के महलों में आकाश का प्रतिबिंब आधार की लालिमा से ही लाल होता है वैसे ही इस जगत में जो कुछ है होगा और हुआ था वह सब स्वतः असत होता हुआ भी ब्रह्म की सत्ता से सत्सा है यह अर्थ है क्योंकि ईश्वर व्यक्त रूप हो विचित्रता को प्राप्त होकर अपने स्वरूप को दिखलाता है इस जगत में एक ही वस्तु सब जगह सब प्रकार से सब होती है इसीलिए और आश्चर्य का अवसर ही कहा है श्री रामचंद्र हे श्री रामचंद्र राम जी धैर्यशाली पुरुष को सदा समता से ही रहना चाहिए समता रूपी कवच से परिवेष्ट तत्व पुरुष आश्चर्य गर्व मोह हर्ष क्रोध आदि विकारों को कभी प्राप्त नहीं होता है समता का पर्यवसान होने पर देश और काल से युक्त जगत में ये विचित्र दृश्य रचना रूप युक्तियां दिखाई देती हैं। यह आत्मा सामग्री युक्त अवस्थाओं से युक्त सृष्टि रचना यत्न से करता है उत्पन्न हुई उन रचनाओं का जैसे सागर तरंगों का तिरस्कार नहीं करता वैसे ही तिरस्कार नहीं करता तो दूध में घुद की तरह मिट्टी में घड़े की तरह तंतुओं में वस्त्र की तरह और वट के बीज में वट वृक्ष की तरह आत्मा में ही स्थित प्रगटता को प्राप्त हुई शक्तियों का कथनचित व्यवहार होता है यह व्यवहार दृष्टि एकमात्र कल्पना ही है परमार्थतः तो जगत अविर अविरचित ही है इस जगत में न कोई करता है न भोगता है न यह जगत विनाश को प्राप्त होता है साक्षी निर्विकार केवल आत्म तत्व के नित्य अपने में समरूप से क्षोभ रहित रहने पर ऐसा होत, ऐसा होत, होता है। जैसे दीप के रहने पर प्रकाश स्वतः होता है और जैसे फूल के रहने पर सुगंध स्वतः होती है वैसे ही जगत स्वतः ही उत्पन्न होता है वायु से स्पंदन की तरह यह आभास मात्र ही दिखाई देता है अतएव यह न सत और न असत है यानी अनिर्वचनीय से अवस्थित है परमार्थ रूप से निर्दोष की तुल्य ही स्थित होकर भगवान विनष्ट हुई जगत की दृष्टियों के पुनः कर्ता होते हैं और की गई जगत की दृष्टियों के नाशक होते हैं, जैसे केवल आकाश में तारा रूपी फूल राशिया कभी प्रकट और कभी अप्रगट होती है वैसे ही उसमें ये जगत की दृष्टिया कभी प्रकट होती है और कभी अप्रगट होती है जो वस्तु आत्मा की आत्मभूत नहीं है वह वस्तु यहाँ पर नष्ट ही होती है जो वस्तु आत्मा की स्वरूपभूत है वह कैसे नष्ट हो सकती है जो वस्तु आत्मा की स्वरूप नहीं है वह उत्पन्न होती ही नहीं है जो वस्तु आत्मा की स्वरूप भूत है वही उत्पन्न होती है और वही स्थित रहती है जायते यह स्थिति का भी उपलक्षण है जो वस्तु आत्मा की आत्मभूत है वह उससे कैसे उत्पन्न होगी इसीलिए उसकी उत्पत्ति कल्पना मात्र है इसीलिए परमार्थ सत्य चित्त स्वरूप केवल ब्रह्म से सब पदार्थों की उत्पत्ति है उत्पन्न हुए उन पदार्थों की उत्पत्ति होते ही तुरंत अविद्या उत्पन्न होती है अभिमान लक्षण वह अज्ञान समय आने पर दृढ़ हो जाता है तदनंतर सैकड़ों हजारों तनों से युक्त विचित्र शुभ और अशुभ रूप फलों से लदा हुआ प्रचुर शाखा और प्रशाखाओं से युक्त संसार रूपी वृक्ष विशालता को प्राप्त होता है उक्त संसार रूपी वृक्ष आशा रूपी मंजरियो से युक्त है सुख दुख आदि विविध फलों से लता है दारुण दुख आदि भोगों से पल्ल है बुढ़ापा रूपी फूल से युक्त है और तृष्णारूपी लता से दीप्यमान है अपने बंधन रूप इस संसार नामक वृक्ष को विवेक रूपी तलवार से काटकर स्तंभ से खोले गए गजराज की तरह मुक्त हुए आप इस संसार में विहार कीजिए उनतालीसवा सर्ग समाप्त स्थिति प्रकरण चालीसवा सर्ग विविध जीवों की उपाधियों द्वारा उत्पत्ति जीवो तथा उनकी उपाधियों के ब्रह्म भाव का विस्तार से वर्णन श्री रामचंद्र जी ने कहा हे hey प्रभु ब्रह्म पद से इन जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई वह कितनी और कैसी हैं यह विस्तार पूर्वक मुझसे कहने की कृपा कीजिए श्री वशिष्ठ जी ने कहा हे hey महाबाहो भांति भांति की भूत जातिया जैसे ब्रह्म से उत्पन्न होती है जैसे नाश को प्राप्त होती है जैसे मुक्त होती है जैसे वृद्धि को प्राप्त होती है और जैसे ब्रह्म में ही अंतरहित तो होकर स्थित रहती है उसे उसे मैं संक्षेप था आपसे कहूंगा हे अनग आप, आप सुनिए पर ब्रह्म की निर्मल चित शक्ति जो सर्वशक्तिशालिनी है अपनी इच्छा से विविध कल्पना करती हुई स्वयं भावी देहादी के आकार का रूप चैत्य यानी विषय हो जाती है पूर्वोक्त देहादी के आकार का ही अच्छी तरह जो अहम भाव से स्फूरण है उसके द्वारा घनता को प्राप्त हुई वह चित शक्ति स्वयं जो कुछ भी संकल्प करती है फिर उस भाव को प्राप्त हो जाती है वही चित्त शक्ति का घनी भाव मन तथा जीवोपाधि है मन के संकल्प मात्र से दृश्य अहंकार आदि की कल्पना कल्पना द्वारा वास्तविक द्रुग रूपता का त्याग कर, त्याग कर कर रही सी चित शक्ति मात्र में इस असत्यभूत दृश्य का गंधर्व नगर की भांति विस्तार करती है यद्यपि चिद्रुवात्मा स्वप्रकाश है तथापि वह सर्वप्रथम अपने से निर्मित अपने से पृथक शून्यकार से प्रतीत होता है वही अवस्था सर्वजनप्रसिद्ध आकाश है वह चित्तत्व ब्रह्मा का संकल्प करके ब्रह्मा के रूप को देखता है तदनंतर दक्ष आदि प्रजापति की कल्पना कर जगत की कल्पना करता है हे श्री रामचंद्र जी चौदह भुवनों में रहने के कारण चौदह प्रकार के अनंत भूत समूहों के कोलाहल से युक्त यह सृष्टि इस प्रकार एकमात्र से बनी हुई एकमात्र आकाश शरीर वाली अतएव शून्य प्रतीत हो रही जीव सृष्टि एकमात्र संकल्प नगरी के तुल्य केवल भ्रांति स्वरूप है इन लोकों में कुछ भूत जातियां महामोह से युक्त है कुछ आत्म को प्राप्त है जैसे सनकादि। मध्य की दशाओं में स्थित कुछ जीव जातियां मोक्ष के लिए प्रयत्न करती हुई भी दृढ़ वैराग्य न होने के कारण बार बार विघ्नों द्वारा ब्रह्म पद से पतित होती है पृथ्वी में सं, संबंध रखने वाली सभी प्राणी जातियों में ये भारत में रहने वाले वाली जो नर जातियां हैं वे ही आत्मज्ञान के उपदेश के योग्य हैं। उन नर जातियों के मध्य में कुछ मनोव्यथा से पीड़ित दुःखमय तथा मोह द्वेष और भय से आतूर है अतः तमोगुण प्रधान होने के कारण उनका शास्त्र में अधिकार नहीं है उपदेश योग्य रजोगुण और सत्वगुण प्रधान जो जातिया हैं उन्हें मैं बयालीसवे सर्ग में कहूंगा यह अर्थ है जो अमृत सर्व व्यापक निरामय भ्रम स्पर्श शून्य अकारण और अनंत नाम वाला ब्रह्म है वह जिस तरह चिदाभासता को प्राप्त हुआ उसे भी उसी सर्ग में कहूंगा निश्चल समुद्र के चंचल तरंगों की चंचलता की भांति स्पंदन शून्य शरीर वाले उस परमात्मा का जो जीव भाव से स्पंद है वह जिस तरह घनता को प्राप्त होता है उसे भी उसी सर्ग में कहूंगा श्री रामचंद्र जी ने कहा है भगवान अनंत आत्म तत्व का एक देश क्या कहलाता है उसमें विकारिता कैसे होती है अथवा उसमें द्वित्व की भ्रांति कैसे होती है श्री वशिष्ठ जी ने कहा हे hey, श्री रामचंद्र जी यह जगत उस निमित्त से उत्पन्न है और उसी उपादान से पैदा हुआ है यह वाणी की रचना शास्त्र के व्यवहार के लिए है वस्तुतः नहीं है प्रत्यक्ष उत्पद्यमान उत्पध्यम, रूप से दिखाई दे रहे भी विकारिता अवयविता दिखसत्ता एक देशता आदि क्रम सर्वेश्वर परमात्मा में संभावित नहीं है उसके बिना अन्य कल्पना ही नहीं है और न होगी भाव यह किचित प्रकाश के बिना अन्य कल्पना भी अयुक्त है कारण कार्य में क्रम शब्दार्थ तथा व्यवहार की उक्तियाँ कहाँ से हो सकती है जो जो कल्पनाएं हैं जो पदार्थ है जो, जो शब्द है और जो वाक्यार्थ है वे सत से उत्पन्न होने के कारण तथा सन्मय होने के कारण सद की ही तरह इष्ट है अग्नि से उत्पन्न हुई अग्नि की भांति वही उससे जन्य होता है यह जगत जन्य है वह जनक है यह भेद कल्पना मात्र है यानी मिथ्या है यह इससे उत्पन्न है यह जो जगत की स्थिति है वह एक दीपक की दो रूपों के निर्माण की शक्ति में अतिशय की भांति माया से एक ही आत्मा की दो रूपो रूपों के निर्माण की शक्ति में अतिशय है वही जन्य जनक दो रूपों में भाषित होती है यह जगत भिन्न है यह ब्रह्म भिन्न है यह शब्द और अर्थ का व्यवहार श्रम वचन मात्र में है परमात्मा में नहीं है कारण की वाचारंभम विकारो नाम धेयम ऐसी श्रुति है क्योंकि परिच्छेद होने पर ही तो भेद प्रतीत होगा पूर्वोक्त क्रिया शक्ति से उत्पन्न हुई मनशक्ति से ही स्वभावतः शब्द विभाग प्रवृत्त होता है तदनंतर उससे दृढ़ भावना द्वारा अभिष्ट अर्थ उत्पन्न होता है अग्नि की एक शाखा की दूसरी शाखा जनक अग्नि की एक शिखा की दूसरी शिखा जनक है यह कथन वैचित्र मात्र है इस कथन में सत्यता नहीं है परमात्मा में जन्य जनक आदि शब्द व्यवहार का संभव नहीं है अनंत होने के कारण जब वह एक ही है तो किसे कैसे उत्पन्न करेगा यह उक्ति का स्वभाव है कि एक उक्ति के अनंतर दूसरी उक्ति स्वाश्रय विरुद्ध भेद द्वित्व आदि अर्थ युक्त हो जाती है समुद्र में तरंग समूह की भांति पर ब्रह्म में जो शब्द और अर्थ की कल्पना का आकार है वह ब्रह्म ही है ऐसा विद्वानो विद्वानों ने अनुभव किया है ब्रह्म ही प्रत्यगात्मा है ब्रह्म ही मन है विविध प्रकार की बुद्धि वृत्तिया भी ब्रह्म ही है ब्रह्म ही पदार्थ है ब्रह्म ही शब्द है ब्रह्म ही नश्वर है या साक्षी चेतन है या पदार्थानुभूति है सब विषय भी ब्रह्म ही है सामने दिख रहा यह सब विश्व ब्रह्म ही है वह ब्रह्म पद विश्व से परे है वस्तुतः यह जगत है ही नहीं सब कुछ केवल ब्रह्म ही है आत्माकाश में यह भिन्न है यह भिन्न है यह विभाग मिथ्या ज्ञान के विकल्प से कथन मात्र है इस कथन में क्या सत्यार्थता है जैसे अग्नि की शिखा से दूसरी अग्नि की शिखा उत्पन्न हुई वैसे ही ब्रह्म से मन की संज्ञारूप शिखा उत्पन्न हुई है चंचलता से उत्पन्न विकल्प संपत्ति नित्य सिद्ध कूटस्थ ब्रम्म में सिद्ध नहीं होती है तमस के क्षीण होने के कारण जैसे द्विचंद्र ज्ञान दोष मिथ्या है वैसे ही सत्य वस्तु विकल्प से युक्त है यह विकल्प कथन मिथ्या ही है सर्वस्वरूप सर्व व्यापक उस अनंत ब्रह्म पद से अन्य कुछ नहीं उत्पन्न हो सकता है जो कुछ उत्पन्न है वह ब्रह्म ही है इस जगत में ब्रह्म तत्व से अतिरिक्त कुछ उत्पन्न नहीं होता इसलिए यह सब ब्रह्म ही है यही परमार्थता है हे मति मान श्री रामचंद्र जी जब आपका सिद्धांत प्राय ऐसा ही होगा तभी हम सिद्धांत अर्थ की उक्तियों के उदाहरण रूप पूर्वक निर्वाण प्रकरण में उपादन करेंगे इस परमार्थता में अविद्या आदि कोई इतर पदार्थ विद्यमान नहीं है तत्त वस्तु विषय तत्त अज्ञान का क्षय हो जाने पर आप संपूर्ण पदार्थों को पूर्ण ब्रह्म भाव से जानेंगे जैसे अवस्तु यानी मल का क्षय होने पर वस्तु यथार्थ रूप से प्रकट होती है और जैसे रात्रि के अंधकार का क्षय होने पर यह दृश्य जगत दृष्टिगोचर होता है वैसे ही अज्ञान का क्षय होने पर जगत ब्रह्म भाव से प्रतियमान होता है श्री रामचंद्र जी आपकी अज्ञान दृष्टि अज्ञान दूषित दृष्टि से जो यह संपूर्ण जगत चारों ओर विस्तृत दिखाई देता है अज्ञान के साथ उसका नाश होने पर निर्मल दर्पण के तुल्य परमार्थभूत निर्मल परम पद में वही एकमात्र परम पद स्थित होगा इसमें कोई संशय नहीं है सर्ग समाप्त स्थिति प्रकरण इकतालीसवा सर्ग अनिर्वचनीय चिकित्सा की योग्य अविचिंत्य और मिथ्या माया आदि विशेष धर्मों का मूल है यह वर्णन श्री रामचंद्र जी ने कहा क्षीर सागर के गर्भ के यानी चंद्रमा की तुल्य अत शीतल निर्मल कांति से पूर्ण विचित्र तथा सब ओर से गंभीर सी आपकी उक्ति से वर्षा ऋतु में चंचल बादलों से युक्त तथा शांत सूर्य प्रकाश वाले दिन के समान मैं क्षणभर में अंधकारता को तथा क्षणभर में प्रकाशता को प्राप्त हो रहा हो अनंत अतय प्रमाण से अब परिच्छेद्य पूर्ण सदा स्वतः भासमान आत्मा को जिसकी परमार्थ स्वरूप प्रथा नष्ट नहीं हो सकती परिच्छिन्न कलनात्मक विकार कैसे प्राप्त हुआ भाव यह है कि स्वयं प्रकाश अद्वितीय पूर्ण स्वभाव आत्मा में परिच्छिन्न कलना रूप विकार का वस्तुतः अथवा कल्पना से संभव नहीं है इसीलिए उसकी प्राप्ति में क्या कारण है इसका प्रतिपादन कीजिए श्री वशिष्ठ जी ने कहा हे श्री रामचंद्र जी मेरे सभी वचन यथाभूत वाक्यर्थ से युक्त है वे पदों की आकांक्षा योग्यता आसक, रूप, सामर्थ्य से हीन नहीं है अवान्तर के अपर्यसायी अपरिय, अपरियव, नहीं है यानी अवान्तर वाक्यर्थ महावाक्यार्थ में ही पर्यवसित है और न तो उपक्रम और उपसंहार में परस्पर विरोध ही है ज्ञान दृष्टि के स्वच्छ होने पर और प्रबोध के उदय का विस्तार होने पर स्वरूप में स्थित आप मेरे वचनों की तथा उनसे प्राप्त तत्व दृष्टि की अन्य के वचनों और तत्प्रयुक्त दृष्टि की अपेक्षा प्रबलता यथार्थ रूप से समझेंगे शिष्यों के उपदेशार्थ शास्त्रार्थ के ज्ञान के लिए शब्द अर्थ तथा वाक्य रचना का भ्रम है आप तन्मय न हो यह है कि असत्य स्वप्न आदि भी जैसे सत्य वस्तु के ज्ञान के उपाय होते हैं, वैसे ही शब्द अर्थ और वाक्य रचना का भ्रम भी सत्य शास्त्रार्थ का हेतु होता है इसलिए व्यामोहवश आप भ्रमय न होइए। जब उस सत्य अत्यंत निर्मल आत्मा का ज्ञान कर लेंगे तब अवश्य ही आप वाच्य वाचक और शब्दार्थ के भेद का त्याग कर देंगे जब तक वाक्यार्थ का अपरोक्ष नहीं होगा तब तक शब्द और अर्थ, क्या? अर्थ के भेद का अनुसरण करना चाहिए यह अर्थ है उपदेश देने के योग्य शिष्यों के उपदेशार्थ, शास्त्रार्थ के ज्ञान के लिए यह भेदकृत वाक्य प्रपंच उपदेश योग्य शिष्यों में कल्पित है यह शब्दार्थ रूप वाक्य प्रपंच सदउपदेश के विषय में अध्यों के अध्यों में कल्पित है न कि वाक्यार्थ को जानने वाले पुरुषों में पारमार्थिक रूप से विद्यमान है पूर्वोक्त कल्पना, उसके निमित्तभूत पूर्व संस्कार तथा कर्म रूप मल एवं अविद्या आदि कुछ भी आत्मा में विद्यमान नहीं है वह पर ब्रह्महीन है और वही जगत रूप से स्थित है, है निष्पाप श्री रामचंद्र जी सिद्धांत के अवसर पर असंभावना के नष्ट हो जाने के बाद निर्वाण प्रकरण में अनेक तरह की युक्तियों से बहुत बार विस्तार पूर्वक मैं यह आपसे कहूंगा वाक् प्रपंच की बिना इस कारणीभूत अज्ञान तथा मूल अज्ञान का जो परस्पर की सहायता द्वारा भ्रांति की सैकड़ो हजारों शाखा प्रशाखाओं से उदित है मूल उच्छेदन करने के लिए तथा उसके साधनों में करने के लिए आप समर्थ नहीं है श्री रामचंद्र जी बहुत जन्मों से संचित सुकृत से विशुद्ध अंत करण के आकार में परिणित हुई अविद्या ही अपने नाश के उद्यम की इच्छा से संपूर्ण दोषों को दूर करने वाली विद्या की इच्छा करती है जैसे अपने शरीर के अपने शरीर से विरोध होने पर भी स्वात्महित होने के कारण विवेकिनी पतिव्रता पति चितारोहण करती है वैसे ही उसे विद्या की इच्छा हो सकती है यह भाव है अस्त्र अस्त्र से ही शांत होता है मल से ही मल साफ होता है विष से ही विष की शांति होती है तथा शत्रु से ही शत्रु मारा जाता है हे श्री रामचंद्र जी यह माया ऐसी है जो अपने विनाश से हर्ष देती है इसका कुछ भी स्वभाव लक्षित नहीं होता है यह ज्ञान दृष्टि से विचार विषय होते ही नष्ट हो जाती है यह अविद्या विवेक का आवरण करती है जगत को उत्पन्न करती है परंतु यह कौन है इस तरह ज्ञात नहीं होती यह जगत रूपी आश्चर्य देखिए यह जब तक विचार गोचर नहीं होती तभी तक स्फुरित होती है विचारित होने पर नष्ट हो जाती है जब तक इसके स्वरूप का परिज्ञान नहीं होता तभी तक यह माया पराक्रम दिखलाती है ओह संसार को बांधने वाली यह माया सचमुच बड़ी विचित्र है यद्यपि वह असत्य है तथापि इसने अत्यंत सत्य की भाती अपना ज्ञान कराया है जिस कारण संसार माया अत्यंत भेद रहित उस परम पद में विस्तृत भेद का विस्तार कर रही है उसी कारणवश क्षर, अक्षर स्वरूप से अतीत यह आत्मा पुरुषोत्तम है यह माया वस्तुतः नहीं है इस भावना के आचार्योपदेश श्रुति वाक्य तर्क और स्वाभव के अभ्यास द्वारा प्रदीप्त होने पर आप तत्विद होकर आत्मास्वरूप वास्तविक ज्ञे तत्व को विस्मृत कंठगत स्वर्णाभरण की भांति प्राप्त कर इस मेरी उक्ति के आशय को समझेंगे जब तक आप प्रबुद्ध नहीं हुए हैं तब तक आपको मेरे वचन से ही अविद्या नहीं है ऐसा निश्चल दृढ़ निश्चय होना चाहिए जो यह साक्षी से दृश्यता को प्राप्त मनोवृत्ति रूप संपूर्ण व्यवहार का कारण होने से विशाल मनन यानी अतीत और अप्राप्त अर्थ का अनुसंधान है यह असन्मात्र है क्योंकि केवल मन से ही वृद्धि को प्राप्त हुआ है वह ब्रह्म सत्य है यह निश्चय जिसके भीतर विद्यमान है वही मोक्ष भागी है से बंधी हुई चंचल तथा अचंचल आकृति वाली जो जो दृष्टि है वह संपूर्ण जगत के प्राणी रूपी पक्षियों के बंधन के लिए जाल है। यानी अतीत सत्य वर्तमान यो दो रूप वाले मनन के विषय में यह सत्य ही है या यह असत्य ही है इस एक रूप दृढ़ निश्चय से युक्त होकर जो आसक्त जो आसक्तात्मा अधिकारी पुरुष जगत को स्वप्न की भूमि की भांति भ्रांति मात्र देखता है वह दुख में निमग्न नहीं होता मिथ्यादर्शी उस पुरुष के लिए एकमात्र अविद्या ही विद्यमान है। इस महात्मा परमात्मा में विकारिता आदि कोई दोष जल, जल में धूल की भांति विद्यमान नहीं है जगत में प्राप्त यह भावना यानी शब्द नाम और शब्दार्थों में स्फटिक की भांति अनुरंजन, यह आत्मा से अतिरिक्त नहीं है इस व्यवहार के बिना ये शास्त्र दृष्टिया तंतुहीन फटकी भांति स्थिति को प्राप्त नहीं होती अविद्या रूपी नदी में बह रहा आत्मा इस संसार में आत्मज्ञान के बिना अनुभव गोचर नहीं होता और वह आत्मज्ञान शास्त्र के तात्पर्याथ से ही प्राप्त होता है हे श्री रामचंद्र जी परमात्मा की प्राप्ति के बिना अविद्या रूपी नदी का पार नहीं मिलता है अविद्या नदी का पार भूत परमात्मा का लाभ ही अक्षय परम पद है यह मलदाय अविद्या चाहे जहाँ कहीं से भी उत्पन्न हुई हो यह अवश्य है तथा परम पद का अवलंबन कर है हे श्री रामचंद्र जी यह अविद्या कहाँ से प्राप्त हुई ऐसा विचार आप मत कीजिए इसका कैसे नाश करू यही विचार आप कीजिए हे रघुकुल दीपक श्री रामचंद्र जी इस अविद्या के अस्त होने अतव क्षीण होने पर आप यह जहाँ से आई जैसे आई और जैसे नष्ट हुई यह सब अच्छी तरह समझ जाएंगे वस्तुतः यह है ही नहीं विचार न करने पर ही यह भाषित होती है असत की भ्रांति की सत्य रूपता कौन कैसे जान सकता है यह उत्पन्न होकर प्रौढ़ता को प्राप्त हुई है इसने दोष के लिए ही अपने आकार का विस्तार किया है इसका बलपूर्वक विनाश कीजिए तब आप इसे जानेंगे अत्यंत बुद्धिमान तथा साथ ही साथ शूर भी ऐसे पुरुष तीनों लोकों में नहीं हैं जो अविद्या द्वारा विवश न किए गए हो इसीलिए रोग के तुल्य स्वभाव वाली इस अविद्या के विनाश के लिए प्रयत्न कीजिए इससे यह विद्या फिर आपको जन्म यातनाओं में नियुक्त न करेगी संपूर्ण आपत्तियों की मुख्य सहचरी अज्ञान रूपी वृक्ष की मंजरी तथा अनर्थ समूहों की जननी इस अविद्या को उखाड़ भय, विषाद, दुष्ट मनोव्यथा तथा विपत्तियों को देने वाली हृदय में स्थित आत्म दृष्टि के मोह रूपी अंधकार के हेतु महापटल रूप शरीर इंद्रिय आदि की हेतुभूत इस अविद्या को बलपूर्वक अच्छी तरह हटाकर आप भवसागर के पार को प्राप्त होइए। होताली समास स्थिति प्रकरण, अनंत करण बयालीसवासना की घनता के क्रम से जीव भाव क्रम का वर्णन श्री वशिष्ठ जी ने कहा हे रघुवर असत विचार मात्रा से, विचार मात्रा से अतएवात्र से नष्ट होने वाली इस अत्यंत प्रकोप को प्राप्त हुई अविद्या रूपी विस्तृत व्याधि की औषधि सुनिए हे मन के पराक्रम के विचारार्थ जिस राजस सात्विक जीव जाति का वर्णन करने के लिए मैं यहाँ पर प्रस्तुत हूँ उसे आप सुनिए जिस भांति सर्वव्यापक निर्दोष अनादि अनंत ब्रह्म कलंक रहित अमृत ब्रह्म जीव रूप हुआ उसे भी आप सुनिए स्पंदन रहित उस ब्रह्म का जीव रूप चिदाभास चिद है जैसे सोम्य सागर ही चलन से तरंग आदि रूप स्थूलता को प्राप्त होता है वैसे वह भी औपाधिक एक देश से घनता को प्राप्त होता है जैसे समुद्र के अंदर जलस्पंद और अस्पंद रूप से अवस्थित देखा जाता है यानी किसी स्थान में स्पंद यानी और किसी स्थान में अस्पंद देखा जाता है वैसे ही सर्वशक्ति ब्रह्म अस्पंद भाव होते हुए भी किसी एक अंश में स्पंद शक्ति रूप से आविर्भूत होता है जैसे वायु आत्म रूप ही आकाश में अपने से गमन करता है वैसे ही सर्वशक्ति ब्रह्म अपने आत्मा में ही अपनी शक्ति से ही चंचलता को प्राप्त होता है जैसे निश्चल दीपक अपनी ज्वाला की स्पंद शक्ति से ही ऊपर को प्राप्त होता है वैसे ही यह आत्मा भी अपने स्वरूप में ही प्रकाशित होता है जैसे सागर शरद ऋतु की धूप से धूप के संबंध से चमक रहे जल प्रदेश में ही चंचल सा प्रतीत होता है वैसे ही सर्वशक्ति आत्मा अपने स्वरूप में ही स्पन्द रूप विलास से युक्त होता है जैसे शरद ऋतु की धूप से चमक रहा चमक रहा पिघलाये हुए सोने के समान सागर स्फुरित होता है वैसे ही चैतन्य रूपी सागर इंद्रिय जन्य से आत्मा में ही स्फुरित होता है जैसे अतीन्द्रिय आकाश में मोतियों की माला कभी कभी लहराती हुई सी दिखाई देती है वैसे ही चिन्ह महाकाश में शक्ति भी प्रतीत होती है जैसे समुद्र में निर्मल तरंग समुद्र ही है वैसे ही चिद्रूपी महासागर में कुछ क्षुभित रूप वाली उस जगतमयी चित शक्ति के रूप से चिति ही स्फुरीत होती है जैसे आलोक कोटर में आलोक श्री रहती है वैसे ही उपाधि परवश होकर यह चित्त शक्ति आत्मा से अभिन्न होती हुई भी भिन्न सी हो स्थित होती है वह दैदिप्यमान चित्त शक्ति अपनी उस सर्वशक्तिता से एक क्षण भर में स्फूरित होती है जैसे चंद्रमा की कला अपनी शीतलता का स्वयं अनुभव करती है वैसे ही वह अपनी शक्ति का स्वयं अनुभव करती है परमात्मा से उदित हुई यह प्रकाश रूप चित शक्ति अपनी सखी रूप शक्तियों देश काल क्रिया है शक्ति सखी के उसका अनुगमन करने वाली है। इस प्रकार अपने स्वभाव को जानकर यह अनादि अनंत पद में स्थित तो होती है अविचारित तो होती हुई पूर्वोक्त कल्पित रूप को भ्रम अपना स्वरूप जानकर मैं परिच्छि हूँ यो अपने स्वरूप की भावना करती है जबी उस परम सत्ता ने इस प्रकार के स्वरूप की भावना की तभी तुरंत नाम रूप भेद आदि जगत की संपूर्ण कल्पनाओं ने उसका पीछा किया सद्रूप आत्मा से पृथक कल्पना अवस्तु ही है इसीलिए जैसे महासागर से व्यतिरिक्त लहरी महासागर रूप ही है वैसे ही शीघ्र परमात्मा में प्राप्त हुई अनंत कल्पना चित ही है जैसे कटक केयूरो से सुवर्ण का भेद विलक्षण है वैसे ही अंश कल्पना के अधीन संपूर्ण जगत रूप अपने स्वरूप की भावना कर रही चैतन्य का भेद विलक्षण है जैसे दीपक से उत्पन्न हुए दीपकों का देश काल और कला मात्र से भेद है वैसे ही चित्त का भी उपाधि स्वरूप से प्राप्त हुआ आत्म भेद है देश काल और क्रिया की शक्ति से संदीपित हुआ चैतन्य संकल्प का अनुसरण करता हुआ कल्पना को प्राप्त होता है हे महाबाहु, विकल्पों से जिसने आकार का ग्रहण किया है एवं देश काल और क्रिया के अधीन जो चैतन्य का रूप है वह क्षेत्रज्ञ कहलाता है शरीर क्षेत्र कहलाता है उसको भली भांति बाहर भीतर सर्वतो सर्वतोभाव वह जानता है इसीलिए वह कहलाता है निश्चय करने वाला अतएव अन्य कल्पना रूप कलंक से युक्त अहंकार ही बुद्धि कहलाता है संकल्प युक्त बुद्धि मन का स्थान ग्रहण करती है प्रचुर विकल्पों से युक्त मन धीरे धीरे इंद्रियता को प्राप्त होता है इंद्रियों को ही विद्वान लोक हस्तपाद आदि रूप देह कहते हैं यह शरीर लोक लोक में जाना जाता है उत्पन्न होता है और जीवित रहता है इस प्रकार संकल्प वासना रूपी रस्सी से परिवेषित और विविध दुखों से व्याप्त जीव ही क्रम, क्रम बाह्य पदार्थों के चिंतन की सामर्थ्य को प्राप्त होता है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 जैसे फल पाकवश क्रमशः रूप रसादी गुणों के परिवर्तन से ही अन्य रूपता को प्राप्त होता है आकृति से अन्य रूपता को प्राप्त नहीं होता वैसे ही क्षेत्र में भी अविद्याल के परिपाकवश विलक्षणता को प्राप्त होता है अपरिणामी चित्त स्वभाव से विलक्षणता को प्राप्त नहीं होता जीव अहंकारता को प्राप्त होता है अहंकार बुद्धिता को प्राप्त होती है बुद्धि संकल्प विकल्प जालों से पूर्ण चित्तता को प्राप्त होती है चित्त स्त्री पुरुष पुत्र आदि के शरीराकार के ग्रहण में यानी तदाकार वृत्ति द्वारा संस्कार रूप से धारण में तत्पर संकल्प विकल्पमय एवं सफल और विफल मनोरथों से परिचिन तुच्छ विषयों में आसक्त होता है जैसे गोए मदोन्मत मत्सांड के पीछे पीछे दौड़ती है और जैसे नदियां सागर की ओर दौड़ती है वैसे ही इच्छा आदि शक्तियों शक्तियां दोष के लिए ही चित्त का अनुगमन करती है इस प्रकार राग द्वेष आदि शक्ति संपन्न मन शाखा प्रशाखा रूप से अभिमान की वृद्धि होने के कारण घन अहंकारता को प्राप्त होकर रेशम के कीड़े के समान स्वेच्छा से बंधन को प्राप्त होता है बंशी जाल आदि फंदों से अपने शरीर को मृत्यु के लिए प्राप्त कर रही मछली आदि की तरह अपने संकल्पों के अनुसंधान से कष्टकारी बंधन को स्वयं प्राप्त होकर मन इस लोक में परिताप को प्राप्त होता है मैं बंधा हूँ इसे परमार्थ सत्य समझता हुआ धीरे धीरे पारमार्थिक आत्मरूप का त्याग करता हुआ यानी स्वप्न में भी आत्मरूप का विचार करता हुआ वह जगत जगद्रूपी जंगल की राक्षसी के तुल्य जन्म मरण आदि रूप भ्रांति परंपरा की उत्पत्ति करता है स्वयं संकल्पित शब्द आदि विषय रूप ईंधन से युक्त राग आदि रूप ज्वालाओं के मध्य में स्थित मन श्रृंखलाओं से बंधे हुए सिंह के समान बड़ी विवशता को प्राप्त होता है वासना वश विह, विहित निषिद्ध रूप विविध कर्मों की कर्तुता का बड़े प्रयत्न से संपादन करता हुआ तथा नाना योनि रूप नरक आदि दुर्दशाओं को और आगे कही जाने वाली एकमात्र अपनी इच्छा से रचित मनन आदि दशाओं को प्राप्त हो रहा मन बड़ी विवशता को प्राप्त होता है कहीं पर वह मन कहा गया है कहीं पर वह कहीं पर बुद्धि कहीं पर ज्ञान तथा कहीं पर क्रिया कहा गया है कहीं पर अहंकार कहीं पर पर्युष्टक कहीं पर प्रकृति तथा कहीं पर माया नाम से उसकी कल्पना हुई है कहीं पर वह मल कहा गया है कहीं पर माया नाम से उसकी कल्पना हुई है कहीं पर कर्म रूप से स्थित है कहीं पर बंध नाम से प्रसिद्ध है और कहीं पर चित्त नाम से पुकारा गया है कहीं पर अविद्या नाम से और कहीं पर इच्छा रूप से अवस्थित है हे श्री रामचंद्र जी इस लोक में तृष्णा और शोक से व्याप्त राग का विशालयतन दुखित यह चित्त ही आबद्ध है आत्मा आबद्ध नहीं है यही जरा मरण मोह रूप मानसिक भावनाओं से व्याप्त है हित और अनिहितों से ग्रस्त है अविद्या रंग से रंगा है स्वेच्छा से इसका आकार क्षोभ को प्राप्त हुआ है कर्म रूपी वृक्ष का यह अंकुर है अपनी उत्पत्ति के निमित्त भूत परमात्म तत्व को भली भांति भूल चुका है अनेक अनर्थकारी कल्पनाओं की इसने कल्पना कर रखी है यह रेशम के कीड़े की तरह अपने आप बंधन को प्राप्त हुआ है और शोकमय पद को प्राप्त हुआ है रूप रस आदि तन्मात्रा के समूहों से रचित यह रचित है तथा अनंत नरकों के दुखों से व्याप्त है यद्यपि यह अनात्म रूप से देखने के योग्य है तथापि दुर्विचार वश शाखाओ से भरपूर है एवं संसार रूपी विषय विषमय फल का दुष्ट वृक्ष है आशारूपी पांशों का निर्माण करने वाले इस समस्त संसार को जो कि पुरुषार्थों से हीन है जैसे वट का बीज फल से रहित तो वट वृक्ष को धारण करता है वैसे ही अपने भीतर धारण कर रहे हैं दुश्चिंता रूपी अग्नि ज्वालाओं से झुलसे हुए कोप रूपी अजगर से डसे हुए काम रूपी समुद्र की बड़ी बड़ी तरंगों से विताड़ित अपने आत्मस्वरूप मूल कारण को भूले हुए यूथ से बिछड़े हुए मृग के समान शोक से अचेत हुए विषय रूपी अग्नि में पतंगे के समान ज्वालाओं से जले हुए जिसकी जड़ कट गई हो ऐसे कमल की तरह अत्यंत मलानता को प्राप्त हुए अपने निवास भूत देह से मृत्यु द्वारा अपहरण करने पर तेहो के अभिमान के विच्छेद से छिन्न भिन्न अंग वाले अतएव तत्त देहो में आसक्ति से अत्यंत पीड़ित एवं विषय इंद्रिय देह आदि रूप भांति भांति के रूप धारण कर अपने विनाश में तत्पर हुए शत्रुओं के मध्य में उन पर विश्वास करने के कारण स्थित पहले कही गई संकटाकिर्ण इस अनंत दशाओ में भटके हुए जैसे पक्षी सागर में गिरा हो वैसे ही घोर दुख में गिरे हुए गंधर्व नगर के तुल्य शून्य इस जगज जाल में अपने बंधन के हेतुभूत देह आदि पर अत्यंत स्नेह करने वाले तत्व ज्ञान और उसके साधने के अनादर रूपी समुद्र में समुद्र में तैर रहे एवं विषय वासना से पीड़ित मन का हे देव तुल्य श्री रामचंद्र जी कीचड़ से हाथी के समान आप उद्धार कीजिए हे श्री रामचंद्र जी कामरूपी छोटी तलैया में बैल के समान खूब फसे हुए तथा चिरकाल तक विषय भोगों से पुण्य क्षय होने पर परलोक जाने के साधनों का अभाव होने से कटे हुए तथा शिथिल हस्तपाद आदि अवयव वाले मन का आप प्रयत्न से उद्धार कीजिए मन के काम शुभ कर्मों और निषिद्ध कर्मों के आधिक्य से मलिन स्वरूप वाले एवं खूब प्रज्वलित हो रहे जरा मृत्यु और विषादों से मूर्छित होने पर जिसको इस जगत में क्लेश नहीं होता वह मनुष्य नरकाकृति में छिपा हुआ राक्षस है बयालीसवा सर्ग समाप्त स्थिति प्रकरण तैतालीसवा सर्ग जीवों की कर्मगति का विस्तार से वर्णन एवं विवेक आदि के अत्यंत दुर्लभ होने से किन्नी किन्नी की मुक्ति होती है यह वर्णन श्री वशिष्ठ जी ने कहा हे श्री रामचंद्र जी इस प्रकार चित्त के चित्त के उपाधिक विभाव रूप जीव संसार वासना से लाखों और करोड़ों की संख्या में प्रवाहित हैं। पूर्व वासना के अनुसार कल्पित आकार वाले ब्रह्म से पहले असंख्य जीव उत्पन्न हो चुके हैं आज भी उत्पन्न हो रहे हैं और भविष्य में भी उत्पन्न होंगे उससे वे यो उत्पन्न होते हैं, जैसे झरने से जल बिंदुओं की राशिया उत्पन्न होती है अपनी वासनामय दशा के आवेश से वे आशा के वशवर्ती हुए है और इस अति विचित्र दशाओ में स्वयं आबद्ध हुए है निरंतर हर एक दिशा में प्रत्येक देश में जल में और स्थल में जल के जल में बुद्ध की तरह वे या तो उत्पन्न होते हैं या मरते हैं। ने इस कल्प में एक ही जन्म प्राप्त किया है किया है और किन्ही के सौ से भी अधिक जन्म हो गए हैं। किन्ही के जन्मों की संख्या ही नहीं है किन्ही के दो या तीन जन्मांतर हुए है किन्ही के जन्म आगे होने वाले हैं, यानी इस कल्प में अभी उत्पन्न ही नहीं हुए हैं। किन्ही के जन्म बीत चुके हैं यानी जीवन मुक्त है किन्ही के जन्म हो रहे हैं और कोई विदेह मुक्ति को प्राप्त हो गए हैं। कोई हजारों कल्पों से बार बार उत्पन्न हो रहे हैं कोई एक ही योनि में स्थित है कोई अनान्य योनियों को प्राप्त हो रहे है हो रहे है कोई बड़े बड़े क्लेशों को यानी नरकों को सहते हैं कोई अल्प सुख वाले है यानी मनुष्य है कोई अत्यंत प्रसन्न यानी देवगण है और कोई मानो सूर्य से उदित हुए है यानी सत्यलोकवासी है कोई किन्नर गंधर्व विद्याधर तथा नागों की योनियों में है और कोई सूर्य इंद्र वरुण है तथा कोई शिव विष्णु ब्रह्मा है कोई कुष्मांड, बेताल यक्ष राक्षस विशाच रूप से स्थित है तथा कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शुद्रो के समूह रूप से स्थित है कोई मलेंच, चांडाल और किरात की योनि में में उत्पन्न अधम जातियों स्थित है, तो कोई तृण और औषधि औषधि के, के रूप में विराजमान है और कोई फल मूल तथा पतंगों के रूप में स्थित है तो कोई भांति भाती की लताओं झाड़ियों तीन को और और पर्वत और पर्वतों के रूप में चारों ओर विद्यमान है एवं कोई कदम शाल ताल और तमाल रूप से स्थित है कोई अपने वैभव से में भ्रमण करने वाले मंत्री सामंत और राजा के रूप में विद्यमान है तो कोई वस्त्र न मिलने के कारण अथवा तपस्या के लिए वलकल वस्त्रों से अछन्न हो मुनियों के मौन को प्राप्त है कोई साप अजगर कीड़े मकोड़े और चीटियों के रूप में स्थित है कोई सिंह भैंस मृग बकरे चमरी गाय और खरगोश के रूप में है कोई सारस चकोर बलाका बतख, कोकिल के रूप में है तो कोई कमल कल्हार कुमुद और उत्पल के रूप में स्थित है कोई हाथी के बच्चे हाथी वराह बैल कदहे के रूप में है तो कोई भवर मच्छर डांस की योनियों में उत्पन्न हुए हैं कोई बड़ी बड़ी आपत्तियों से आक्रांत है तो कोई बड़े समृद्धिशाली है कोई स्वर्ग में विराजमान है तो कोई नरकों में पड़े हैं। कोई तारा समूह में स्थित है तो दूसरे वृक्षों के छिद्रो में बैठे हैं कोई आवह प्रवाह आदि वायुओं के अधिकार को प्राप्त है तो कोई आकाश में अधिकार जमाए है कोई सूर्य की किरणों में स्थित है तो कोई चंद्रमा की किरणों में लगे हैं और कोई तृण लता और झाड़ी का रस जहाँ पर स्वादु हैं, ऐसे पशु आदि के योग्य विषय लंपटता में संलग्न है कोई मोक्ष में मोक्ष के समुचित पात्र जीवन मुक्त हो, हो यहाँ पर भ्रमण करते हैं, कोई चिरकाल से मुक्त होकर स्थित है और कोई परमात्मा भाव को प्राप्त करते है यानी विदेह मुक्त है किन्ही कल्याण भाजन जीवों की चिरकालस में मुक्ति होने वाली है तो कोई जीव भोग लंपट होकर आत्मा के कई बल्य का द्वेष करते है कोई विशाल दिखपाल देवता है तो कोई महावेग वाली नदिया है कोई मनोहर नेत्र वाली स्त्रिया है तो कोई नपुंसक है किन्ही लोगों की बुद्धि अत्यंत प्रबुद्ध है तो किन्ही का हृदय अत्यंत जड़ है कोई ज्ञान का उपदेश देने वाले है तो किन्ही ने समाधि ले रखी है अपनी वासना के आवेश से विवश बुद्धि वाले जीव इन इन उपरोक्त सभी अवस्थाओं में बद्ध भावना वाले होकर स्थित है इसमें कुछ तो पृथ्वी में विहार करते हैं, कुछ नरक में गिरते हैं और कुछ स्वर्ग में जाते हैं। सचमुच मृत्यु से निरंतर आहत हुए इन लोगों की अवस्था हाथ से पुनः पुनः ताड़ित गेंद की है सैकड़ों आशा रूप फंदों से बंधे हुए तथा वासना रूप भावी देहों को धारण करने वाले जीव जैसे पक्षी एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर जाते हैं वैसे ही एक शरीर से दूसरे शरीर में जाते हैं अविद्या से जो कि अनंत विषयों में अनंत संकल्प कल्पनाओं की उत्पत्ति में हेतु है इस जगत रूप महान इंद्रजाल का विस्तार कर रहे ये मूढ़ जीव जल में आवर्तों की तरह संसार में तब तक भटकते हैं जब तक आनंदित अपने स्वरूप का साक्षात्कार नहीं कर लेते आत्म साक्षात्कार के अनंतर असत का त्याग कर सत्य ज्ञान को प्राप्त कर भूमिकाओं की दृढ़ता के क्रम से परम पद को प्राप्त होकर विवेकी पुरुष इस संसार में फिर उत्पन्न नहीं होते कोई अविवेकी लोग हजारों जन्मों का भोग कर विवेक को प्राप्त करके फिर इस संसार रूपी संकट में गिरते हैं कोई अविवेकी अविवेकी लोग हजारों जन्मों का भोग कर विवेक को प्राप्त करके भी फिर इस संसार रूपी संकट में गिरते हैं कुछ लोग देव गंधर्व ब्राह्मण आदि उत्तम जन्म उत्तम देश उत्तम काल उत्तम प्रतिभा विनय सत्संगति आदि संपत्ति को प्राप्त करके भी तुच्छ विषयों में लंपटतावर्ष अपनी बुद्धि से ही फिर तिरक्योनी को प्राप्त होते हैं और तिरक्योनियो से नरकों को भी प्राप्त होते हैं कोई महामति, सनक आदि महात्मा पुरुष ब्रह्मपद से उत्पन्न होकर उसी कल्प में एक ही जन्म द्वारा मोक्ष रूप ब्रह्म में ही शीघ्र प्रविष्ट हो जाते हैं कोई जीव राशिया अपने ब्रह्मांडों से अन्य ब्रह्मांडों में प्राप्त होते हैं कोई महामति कोई जीव राशियां अपने उत्पत्ति स्थान रूप ब्रह्मांडों से अन्य ब्रह्मांडों में प्राप्त होती हैं, कोई अपने उत्पत्ति स्थान रूप ब्रह्मांडों में ही उत्पन्न होती है कोई हिरण्यगर्भ स्वरूपता को प्राप्त होती है और कोई शंकर स्वरूपता को प्राप्त होती है हे श्री रामचंद्र जी कोई जीव राशिया तिरक योनि को प्राप्त होती है तो कोई देवत्व को प्राप्त होती है कोई नाग योनि को प्राप्त होती है तो कोई जैसे इस ब्रह्मांड में थी वैसे ही दूसरे ब्रह्मांडों में भी होती है जैसे यह विशाल ब्रह्मांड है वैसे ही और विशाल ब्रह्मांड में भी, भी बहुत से विद्यमान है पहले थे और आगे होंगे अनान्य विचित्र क्रम से और अनान्य विचित्र हेतुओं से उनकी विचित्र आविर्भूत होती है, और होती है उन ब्रह्मांडों में भी कोई गंधर्व होता है तो कोई यक्ष योनि में उत्पन्न होता है कोई देवत्व को प्राप्त होता है तो कोई दैत्यता को प्राप्त होता है इस ब्रह्मांड में लोग जिस मनुष्य आदि के उचित व्यवहार से स्थित है उसी व्यवहार से अनान्य ब्रह्मांडो में भी वे स्थित है केवल अन्य द्वीपवासी लोगों के समान उनकी आकृति में विलक्षणता है जैसे परस्पर संगठन से नदी की लहरें परिवर्तित होती है वैसे ही सात्विक राजस तामस आदि स्वभाव के कारण तद अनुकूल व्यवहार में आग्रह से प्रवृत्त हुए उन जीवों की किसी एक विषय में स्पर्धावश परस्पर विमर्दन द्वारा सृष्टियों का परिवर्तन होता है जैसे नदी की तरंगें आविर्भाव और तिरोभाव द्वारा आ, उन मज्जन और निम्जन से परिवर्तित होती है वैसे ही रज का आविर्भाव होने पर सृष्टि का उन मज्जन और सत्व तथा तम का निम्जन होता है तम के आविर्भाव से रज का तिरो भाव होने पर सृष्टि का निमज्जन और बीज में सत्व का आविर्भाव होने पर पालन द्वारा सृष्टि का परिवर्तन होता है उस उसम पर, उस परम पद से अनिर्देश और स्वसवेद्य जीव राशिया निरंतर आविर होती है और उसी में स्पष्ट रूप से व्यवहार करती है दीप से प्रकाश की तरह सूर्य से किरणों की तरह तपे हुए लोहे से लोह लोहनों की तरह अग्नि से चिंगारियों की तरह समय से विचित्र ऋतुओं की तरह फूलों से सुगंध की तरह वर्षा के परमाणुओं से तुषार की तरह और समुद्र से लहरों की तरह जीव राशिया बार बार उत्पन्न हो होकर कर चीर काल तक देह परंपरा को भोगकर प्रलय काल में बीज भूत शांत पद में अपने आप ही विलीन हो जाती हैं। यह त्रिभुवन रचना आदि की भ्रांति रूप माया समुद्र में लहरों की तरह परम पद में निरंतर व्यरत ही विस्तृत है बढ़ती है परिणाम को प्राप्त होती है और नष्ट होती है तैतालीसवासर्ग समाप्त